दीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय खंड के चतुर्थ मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य में द्वितीय जो पाद है उसकी व्याख्या रूप भाष्य का विचार हो रहा है प्रतिबोध विदितम मतम इस प्रथम पाद की विस्तार से व्याख्या हुई और सिद्धांतानुसार जो प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ बताया गया समस्त चित्तवृत्तियों के अवभासक निर्विकार चेतन ब्रह्म का और मेरा आपस में कोई भेद नहीं है वो ब्रह्म ही मैं हूं यह बोध सम्यक बोध है ये प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ है प्रतिबोध मतित विदितम मतम के जो अन्य अर्थ लोगों ने किए थे उनमें तो दोष थे उनको बता दिया गया अब यही ज्ञान सम्यक ज्ञान क्यों है वैसे शिकादि जो ब्रह्म ज्ञान बताते हैं ब्रह्मज्ञान का स्वरूप वह असम्यक क्यों है सम्यक ज्ञान आप के द्वारा बताया गया निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं यही क्यों है सम्यक ये जो प्रश्न होता है इसका उत्तर देने के लिए द्वितीय पाद था अमृतत्व ही विन्दते इसमें ही शब्द हेतु अर्थ में है यस्मात्नाथ ऐसा तो जिस कारण से समस्त चित्तवृत्तियों का अवभाषक निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूँ इसी ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है जिस कारण से इस कारण से हम उस ज्ञान को कह रहे हैं सम्यक ज्ञान ये अमृतत्व ही विन्दते यह वाक्य है निर्वि समस्त चित्तवृत्तियों का अवभाषक निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं इस ज्ञान के सम्यक्त्व का साधक हेतु बताने वाला द्वितीय पाद है इसकी चर्चा भाष्य में हो रही है अमृतत्व ही विन्दते इसकी चर्चा करते हुए ष्कर भगवान ने ये कहा तो समस्त चित्तवृत्तियों का अवभाषक कहलाता है समस्त चित्तवृत्तियों का प्रत्येगात्मा निर्विकार चेतन वो है परमात्मा और उस परमात्म, परमात्मा का मय के रूप में ज्ञान यह अमृतत्व का हेतु है क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति आत्म रूप से होगी तभी वो नित्य प्राप्ति मानी जाएगी आत्मभिन्नतया परमात्मा की प्राप्ति यदि होगी तो वह हो जाएगी स्वर्गा प्राप्ति के तरह अनित्य हाँ इसलिए कहा कि नहीं आत्मनो अनात्मत्व अमृतत्व भवति। मुख्य अमृतत्व यानी मोक्ष आत्मा को अनात्म भाव की प्राप्ति नहीं हो सकता यानी तत्पदार्थ को समस्त चित्रवृत्तियों का अवभाषक न मान करके संसार से ब्रह्मांड से बहिर्भूत तत्पदार्थ है उसकी प्राप्ति मोक्ष है ऐसा मानेंगे वह तो स्वर्ग आदि के तरह अनात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और उसे मुख्य अमृतत्व तो नहीं कहा जा सकता नित्य नहीं कहा जा सकता और इस दोष को टालने के लिए ब्रह्मांड से बहिर्भूत परमात्मा की प्राप्ति मोक्ष मानने पर मोक्ष में अनित्यत्व की जो आपत्ति आ रही है कर्मफल के तरह इसे टालने के लिए यदि ये, ये कहते हैं जो लोग परमात्मा को ब्रह्मांड से बाहर मानते हैं उसकी प्राप्ति मोक्ष मानते हैं वे यदि ये, ये कहना चाहेंगे उसमें नित्यत्व सिद्ध करने के लिए आत्मरूपता दिखाने के लिए आत्मत्वात इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए उससे पहले तक का तो हम लोग विचार कर चुके हैं यदि उक्तोषपरिहारा ओपाधिकेदेन भिन्न ब्रह्मण स्वतस्तु एव इति तत्र मनसे आत्मत्वादिति तो ये कह रहे हैं कि किदोष परमात्मा की प्राप्ति स्वर्ग आदि के तरह कहीं जाकर के होती है तो अनात्मा की प्राप्ति हो जाएगी अनात्मा की प्राप्ति मुख्य अमृतत्व तो नहीं हो सकता ये जो कहा गया था तो परमात्मा की प्राप्ति में अनात्मत्व की प्राप्ति रूप दोष का परिहार करने के लिए उसे आत्मरूप दिखाने के लिए परमात्मा को यदि ऐसा कहना चाहोगे कि औपाधिक भेदेन न भिन्न तत्पदार्थ परमात्मा तो जीवात्मा से औपाधिक रूप से भिन्न है उपाधि उसे भिन्न बताती है नहीं तो स्वतः वह जीवात्मा से अभिन्न ही है तो औपाधिक भेदेन भिन्नव्रमण स्वतस्तु आत्मत्व ऐसा यदि परमात्म प्राप्ति में अनात्म प्राप्तित्व का व्यावर्तन करने के लिए कहते हो इति मन तत्र आह इसके विषय में कहते हैं तब तो ये सिद्धांत की ही बात हो गई ये कह रहे हैं कि आत्मत्वात् आत्मनो अमृतत्व निर्निमित्तम एवं तो ब्रह्म यदि स्वभाव ही है प्रत्येक जू का उसका भेद उपाधि के कारण है और तो स्वतः तो प्रत्येक जीव का स्वरूप ही है ऐसा मानते हो तब तो स्वरूप की प्राप्ति तो निर्निमित्त मानी जाती है तो परमात्म प्राप्ति हो जाएगी निर्निमित्त ये कहते हैं कि आत्मत्वात यानी ब्रह्मण आत्मत्वात तो आत्मनो अमृतत्व निर्निमित्तम एव तो ब्रह्म प्राप्ति यही तो अमृतत्व की प्राप्ति है और वह ब्रह्म स्वयं का स्वरूप होने से आत्मा होने से आत्म प्राप्ति ही मोक्ष हो गया अमृतत्व हुआ वह निर्निमित्त है निर्निमित्त हो जाएगी अब आत्म प्राप्ति अमृत अमृतत्व को निर्निमिति मानेंगे तो आत्म विद्या में व्यर्थ की आपत्ति नामक दोष बताया जा रहा है जो हेतु बताया गया अमृतत्व ही विंदत है का प्रतिबोध विदितम मतम इस वाक्य का जो अर्थ बताया गया निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं ऐसे आत्मरूप से ब्रह्म का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है यह प्रथम पाद का अर्थ है और इस ज्ञान की सम्यकता में हेतु बताया जा रहा है कि इसी ज्ञान से अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति होती है और उस मोक्ष में अनितत्व का व्यावर्तन करने के लिए उसे आत्मरूप बता रहे हो आत्मरूप होगा तो फिर निर्निमित्त हो जाएगा निर्निमित्त हो जाएगा तो फिर विद्या का फल भी वो नहीं होगा तो फिर विद्या के सम्यकत्व में ये जो द्वितीय पाद के द्वारा हेतु बताया जा रहा विद्या मुख्य अमृत तत्व की प्राप्ति का साधन होने से सम्यक ज्ञान है ये ब्रह्म कात्म रूप से ज्ञान ये सम्यकता का हेतु कैसे बनेगा इस पाद का अर्थ ये शंका होती है इस शंका का निराकरण करने के लिए एवं मर्त्यत्व इत्यादि वाक्य है एवं मर्त्यत्व का अवतरण है टीका उससे पहले आत्मत्वात इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि ब्रह्मण आत्मत्वात एवं आत्मनो अमृतत्व स्वभावत एवं सिद्धम तो ब्रह्म सबकी आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप होने से आत्मनो अमृतत्व ब्रह्म की प्राप्ति है अमृतत्व की प्राप्ति और वह जिस ब्रह्म की प्राप्ति को अमृतत्व की प्राप्ति कहा जा रहा है सबका स्वरूप है तो आत्मनो अमृतत्व स्वभाव एव स्वभाव तो एव सिद्धम वो तो स्वाभाविक हो गया स्वतः सिद्ध हो गया तो फिर उसे विद्या का फल नहीं कहा जाएगा विद्या उसका साधन नहीं होगी तो फिर ब्रह्म का आत्म रूप से ज्ञान यही सम्यक ज्ञान है क्योंकि उसका फल अमृतत्व की प्राप्ति है जो कह रहे हो ये हेतु हेतु हे हे हे हे मदभाव नहीं बनेगा ये शंका कर रहे हैं कि तर ही विद्या विद्याया अनर्थक्यम प्राप्तम तो अमृतत्व स्वाभाविक होने के कारण स्वतः सिद्ध होने के कारण विद्या का फल अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगा तो विद्या फिर निरर्थकी हो गई उसका कोई फल नहीं रहा फलही न हो गई ये एक दोष प्राप्त होता है सिद्धांत मत में इस आशंका का निराकरण करने के लिए कहा जा रहा है कि एवं मर्त्यव आत्मनो यद अविद्य अनात्मत्व प्रतिपत्ति तो विद्या का साफल्य बताया जा रहा है तो विद्या की सफलता को बताने के लिए मर्तत्व का स्वरूप बताना जरूरी है इसलिए भाष्कर भगवान ने मर्तत्व का स्वरूप बताया मर्तत्व यानी मरण भाव तो मर्तत्व जीवात्मा में स्वतः नहीं है जो मरण धर्म से रहित ब्रह्म है वह उसका स्वरूप है तो जीव स्वतः मरण धर्म से रहित है उसमें मर्तत्व नहीं है और लेकिन अवस्था में मर्त्यत्व की भ्रांति हो रही है प्रतीति हो रही हैं जो स्वतः मरण धर्म से रहित हैं उसमें यदि मर्त्यत्व प्रतीत होता है तो मानना पड़ेगा कि वह मर्त्यत्व स्वाभाविक नहीं औपाधिक है जैसे स्वाभाविक शीतल जल में औष्ण्य अग्नि के संपर्क से हैं ऐसे मानना पड़ेगा स्वतः मरण धर्म से रहित तो आत्मा में मर्तत्व किसी अन्य मरण धर्म से युक्त पदार्थ के संपर्क से हैं ये मानना पड़ेगा तो ये कह रहे हैं कि आत्मनो मर्त्यव अविद्याया अनात्मत्व प्रतिपत्ति अविद्या से अनात्मत्व की प्रतिपत्ति अनात्मा है कार्यकरण संगात प्रकृति का परिणाम होने से प्रकृति अनात्मा है त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मिका प्रकृति का ही पांच भूतों के द्वारा माना जाता है परिणाम कार्यकरण संघात को इसलिए कार्यकरण संघात है अनात्मा और उस में रहने वाला जो अनात्मत्व तो धर्म है अविद्या से कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान हुआ और उसका अनात्मत्व तो धर्म यानी मनुष्यत्वादि आत्मा में आरोपित हुआ अपने आप को ये जन्म मरण से रहित होने पर भी जो अनात्मा कार्यक्रम संघात जन्म मरणशील है उसके संपर्क से जन्म मरणशील समझना ये है अनात्मत्व प्रतिपत्ति ये किस्से है अपने वास्तविक जन्म मरणादि विकारों से रहित निर्विकार ब्रह्म स्वरूप के अज्ञान रूप अविद्या से इसलिए कहा अविद्या अपनी वास्तविक ब्रह्मरूपता का अज्ञान यही अविद्या है और इस अविद्या से अपने आप को शरीरादि रूप समझ करके शरीरादि के जन्म मरणादि धर्मों से युक्त समझना ये है मर्तव अविद्या अनात्मत्व प्रतिपत्ति य तन तन मर्तत्व ऐसा लगाना ये मर्तत्व है और विद्या में वही अर्थ की जो आपत्ति बता रहे हो वह आपत्ति नहीं है इसलिए कि निर्विकार ब्रह्म मैं हूं यह ज्ञान ये जो अविद्या मर्तत्व की हेतु होता है उसका निवर्तक बन जाता है तो अविद्या के निवृत्त होने से मर्तत्व तो भ्रांति भी निवृत्त हो जाती है अनात्मत्व तो प्रतिपत्ति ये मर्तत्व तो है ये अध्यास है और इस अध्यास का कारण है अविद्या और उस अविद्या का निवर्तक है अहम ब्रह्मास्मि यह विद्या समस्त चित्तवृत्तियों के अवभाषक निर्विकार चेतन ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव ये है विद्या सम्य ज्ञान और इस सम्यक ज्ञान से अनात्मत्व आनात्म, प्रतिपत्ति रूप मर्तत्व की निवर्तक तो हेतु होता जो अविद्या है उसकी निवृत्ति होती है उसकी निवृत्ति है विद्या का फल है ये कह रहा है एक मर्तत्व आत्मनो यद अविद्या अनात्मत्व प्रतिपत्ति साथ में जोड़ देना उस मर्तत्व की निवृत्ति यह विद्या का फल है ये टीकाकार कहते हैं कि अविद्यादि आत्मत्व प्रतिपत्ति यद आत्मनो मर्तत्व तिवृत्तिर विद्यालम तो आविद्यक मर्त की निवृत्ति ये विद्या का फल है विद्या उसमें सार्थक है वह अमृतत्व को प्राप्त नहीं कराती आविद्यक मर्त्यत्व का निराकरण करती है उसके हेतु अविद्या का निराकरण करके इसलिए सफल हो जाती है और जब तक मर्त्यव भ्रांति निवृत्त नहीं होगी तब तक स्वभाव सिद्ध अमृतत्व अभिव्यक्त नहीं होता इसके लिए भ्रांति सिद्ध मर्त्यत्व का निराकरण जरूरी है और उस मर्त्यत्व का निराकरण ये विद्या का फल है ये कहा गया आगे हैं भाष्य में कथम पुनः यथोक्तया आत्मविद्या अमृतत्व बिंदते आह तो जो मर्तत्व है इसकी निवृत्ति के लिए इसके अभिभव के लिए एक प्रकार से मर्तत्व यदि बलवान होगा मृत्यु तो दुर्बल से वो निवृत्त नहीं होगा बलवान से दुर्बल की निवृत्ति होती है नाश होता है ये कथम पुनः इत्यादि भाष्य में है अवतरण आत्मना विन्दते वीरियम इसका अवतरण लिखते हैं भाष्कर भगवान तृतीय पात का द्वितीय पाद की व्याख्या हो गई तृतीय पाद का अवतरण है कथम पुनः इत्यादि तो कथम पुनः इत्यादि शंका करने वाले का अभिप्राय है कि नायम आत्मा प्रवचने लभ्य क्या बलहीने न लभ्य नाय आत्मा बलहीने न लभ्य ये जो श्रुति है ये बताती है कि बलरहित तो, जो व्यक्ति है निर्बल उसे आत्मत्व की प्राप्ति नहीं होती ब्रह्मत्व की प्राप्ति नहीं होती आत्मज्ञान नहीं होता नत्मा प्रभु बल हीने न लभ्य इसका अर्थ है बलवानों को आत्म प्राप्ति होती है बल जो है मर्त का अभिभावक बन करके उसे अभिभूत करके आत्मस्वरूप का अभिव्यंजक बन जाता है वह बल मिलना होता है पूर्व पक्ष का अभिप्राय है अविद्याशब्दित कर्म से बल मिलता है इसलिए ईशावास्य उपनिषद का मंत्र बताता है अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या अमृतम अविद्या से मृत्यु का अतितरण होता है अविभव होता है मृत्यु को अभिभूत करने वाला बल अविद्या प्रदान करती है अविद्या है ज्ञान से अतिरिक्त साधन उसे अविद्या कहा गया कर्मादि और उन कर्मादि साधनों से मृत्यु का अभिभावक बल प्राप्त करके उससे मृत्यु का अभिभव होता है और विद्या से अमृतत्व तो प्राप्त होता है वो समुच्चय बताती है श्रुति ऐसे यहाँ पर भी ज्ञान कर्म समुच्चय होना चाहिए यह समुच्चयवादी की शंका है कि कथम पुनः यथोक्तयात्म विद्य अमृतत्व विन्दते तो यथोक्त आत्मविद्या है प्रतिबोध विदित मतम से बताया गया समस्त चित्तवृत्तियों का अवभाषक निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हू इत्याकारक विद्या इस आत्मविद्या मात्र से अमृतत्व की प्राप्ति कैसे होगी मृत्यु को अभिभूत किए बिना जब तक मृतत्व का निराकरण नहीं होगा तब तक स्वाभाविक अमृतत्व प्राप्त नहीं होगा इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए कहा गया कि आत्मना रूपे स्वरूपेण विन्दते लभते वीर्यम यानि बलम सामर्थ्यम कहते हैं कि जो मर्त्यत्व का अभिभावक बल है वह बल अविद्या शब्दित कर्मादि साधनों से प्राप्त नहीं होता वह आत्मना विंदते वीर्य तो आत्मा से स्वस्वरूप से वीर्य की प्राप्ति होती है आत्मना स्वेन वीर्यम लभते ये वीर्य लंदते वीर्यम वीर्य की प्राप्ति होती है सामर्थ्य प्राप्त और जो अविद्या अविद्याशब्दित कर्मादि साधन हैं उनसे प्राप्त होने वाला वीर्य है वह जो मर्तव की भ्रांति रूप मृत्यु है इसका निराकरण करने में समर्थ नहीं है ये कहते हैं कि धन सहाय मंत्र औषधि तपो योग कृतम ये धन से लेकर के योग पर्यंत सब साधन अविद्या मृत्यु तीर्थवा में अविद्या शब्द से ग्राह्य है तत्वज्ञान से अतिरिक्त सब साधन वे यहाँ पर अविद्या शब्द से लेने हैं तो धन से होने वाला धन से उपलक्षित कर्म लीजिए तो धन कृत सामर्थ्य और सहायक कृत सामर्थ्य संसार में कोई समर्थ व्यक्ति हमारे सहायक हैं उससे जो एक बल रहता है वो बल सामर्थ्य मंत्र का सामर्थ्य औषधि से प्राप्त सामर्थ्य तप से प्राप्त सामर्थ्य और योग याने ध्यान उपासना से प्राप्त सामर्थ्य यह वीर्य वीर सामर्थ्य मृत्युम अभिभवित न शक्ति मृत्यु का अभिभव करने में समर्थ नहीं है मृत्यु का अतिक्रमण नहीं कर सकता क्यों तो कहते अनित्य वस्तु कृतत्वाद यह धनादि अनित्य पदार्थ है अनित्य पदार्थ से जन्य होने से यह मृत्यु का अतिक्रमण नहीं करा सकता मृत्यु का निवर्तक नहीं बन सकता तो फिर मृत्यु का अतिक्रमण करने वाला सामर्थ्य किससे मिलेगा इन साधनों से नहीं मिलेगा तो कहते आत्मविद्या आत्मना विन्दते कते आत्मुर्य आत्मनांदते न्य असाधनवाद आत्मद्या वीर्य तद वीर्य मृत्यु शक्नो अभी भविम तो आत्मविद्या से संपादित जो साम्य आत्मविद्या चेतन ब्रह्म मैं हूं इत्याकारक ज्ञान और इस ज्ञान से संपादित जो वीर्य सामर्थ्य उसे माना जाता है आत्मा से प्राप्त सामर्थ्य आत्मविद्या जन्य सामर्थ्य आत्मजन्य माना जाता है इसलिए कि जैसे औषधि सेवन से प्राप्त जो सामर्थ्य है वह सेवन रूप क्रिया का सामर्थ्य नहीं है सेवित औषधि से प्राप्त सामर्थ्य है खाए हुए औषधि से मिला सामर्थ्य माना जाएगा ऐसे ही आत्मविद्या कृत वीर्य ज्ञात जो आत्मा है आत्मविद्या का विषयभूत जो आत्मा है उससे निष्पन्न वीर्य माना जाएगा और वो जो आत्म आत्मविद्यात वीर्य है वो है आत्मविद्या के विषयभूत आत्मा से जन्य वीर्य और वह वीर्य आत्मा नित्य होने के कारण तपाधिकृत वीर्य अनित्य क्यों है मृत्यु का अतिक्रमण क्यों नहीं कर पा रहा है अनित्य साधन से जन्य होने से आत्मविद्या वृत्मक आत्मविद्या वो भी अनित्य है वो भी उत्पन्न हुई है तो नष्ट होगी इसलिए उससे जन्य नहीं मान रहे उसे के विषय तो आत्मविद्या का विषय है आत्मा उससे संपादित वो सामर्थ्य माना जाएगा जो विद्या से प्राप्त सामर्थ्य है वह विद्या का न होकर के विद्या के विषय से संपादित सामर्थ्य है यह माना जाएगा और वह आत्मविद्या का विषयभूत आत्मा एक है उससे जनित वो सामर्थ्य हुआ इसलिए वह सामर्थ्य मृत्यु का अभिभव करने में समर्थ है ये कहते हैं भाष्कर भगवान हो आत्म ज्ञान से वीर्य प्राप्त हुआ वो आत्मा से ही प्राप्त हुआ ये माना जाएगा ज्ञात आत्मा से कह रहा है आत्मज्ञान आत्मज्ञान आत्मज्ञान का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मी ये वृत्ति हे तो आत्मा ही है वो तो आत्मा ही है अहम् ब्रह्मास्मि ये जो ज्ञान है जिसे सम्यक ज्ञान कहा गया प्रथम पादार्थ पाद में वह ज्ञान ये है आत्मविद्या और उससे जो वीर्य यानी सामर्थ्य प्राप्त हो रहा है आत्मविद्या से वह आत्मविद्या का न मान करके माना जाएगा आत्मा से होने वाला ये कह रहा है क्यों तो जैसे औषधि सेवन से मिला हुआ जो बल है वह सेवित औषधि का बल माना जाता है औ सेवन क्रिया तो माध्यम है द्वार है लेकिन वो है औषधि का औषधि का बल होता तो दुकान में रखी हुई जो औषधि है वो निर्मल को बल नहीं प्रदान करती खाई हुई औषधि से बल आता है तो जैसे खाई हुई औषधि का वो बल है ऐसे ज्ञात आत्मा से हुआ बल जो आत्मविद्या से हुआ बल है उसे माना जाएगा ज्ञात आत्मा से प्राप्त बल ये कह रहा है कि आत्मविद्या कृतम वीर्यम आत्मना एवं विन्दते आत्मविद्या से कृत यानी जन्य जो बल है वीर्य है उसे माना जाएगा आत्मना एवं यानी ज्ञात आत्मा से ही प्राप्त हुआ बल माना जाएगा न अन्य न आत्मा से भिन्न किसी अनात्मा से प्राप्त बल नहीं है अन्य साधन से प्राप्त बल नहीं है वो आत्म विद्या से प्राप्त बल इतः अनन्य साधनवाद वह अन्य साधन का फल नहीं है कौन वीर्य आत्म विद्या से प्राप्त वीर्य अनात्मा साधन से प्राप्त वीर्य नहीं है इसलिए आत्मविद्या वीर से अनन्य अन्य साधनत्वता से लगाना आत्मविद्या से प्राप्त वीर्य अनन्य साधन है यानि अनात्म साधन से जन्य नहीं है इसलिए तदेव वीर मृत्यु शक्नोति अभिभवितुम तो आत्मविद्या से प्राप्त यानि ज्ञात आत्मा से प्राप्त वीर्य ही मृत्यु का अभिभोग करने में समर्थ है इसको मर्त तो को दबा देगा दबा देगा का मतलब और ये अब यह वीरय क्या चीज है वीर का क्या स्वरूप है इसे टीकाकार बता रहे हैं थोड़ा टीका को देखिए वीरम विद्याकृतम उक्तम मुक्तत्वे दार्ढ्यम कहा कि विद्याकृत वीर्य का क्या स्वरूप है आत्मविद्या कृत वीर्य जो ज्ञात आत्मा से ही प्राप्त माना जा रहा है उस आत्मविद्या कृत वीर्य का कहो या ज्ञात आत्मा से प्राप्त वीर्य का स्वरूप कहो वो तो क्या है वीर्य किसको कहेंगे वीर्य एक शब्द तो है सामर्थ्य लेकिन उसका स्वरूप क्या है ज्ञात आत्मा से प्राप्त वीर्य का क्या स्वरूप है यह प्रश्न हुआ तो उसका उत्तर देते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि मुक्तत्वे दार्ध्यम। तो मुक्तत्वे दार्ढ्यम का मतलब मैं निर्विकार जन्मादि विकारों से रहित तो निर्विकार नित्य मुक्त चेतन ब्रह्म ही हूं ये दृढ़ निश्चय निश्चय में दृढ़ता ये ही ज्ञात आत्मा से प्राप्त वीर्य का स्वरूप है आत्मा को जान लिया आत्मा के वास्तविक स्वरूप को निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं ऐसा और फिर उसे भूल गए और शरीराधि समझ में समझने लगे यदि तो ये वीर्य नहीं माना जाता वीर्यन विद्या मानी जाती है बलहीन विद्या है वो विद्याकृत बल है कि एक बार शास्त्र ने बता दिया कि तत्त्वमसि, मसी अहम ब्रह्मास्मी ये ज्ञान एक बार हो गया तो फिर इसी निश्चय पर दृढ़ रहना मैं नित्य मुक्त हूँ कभी मुझे जन्मादि विकारों ने स्पर्श ही नहीं किया ये जो दृढ़ निश्चय है इस अपनी मुक्तता का दृढ़ निश्चय ये है विदित आत्मकृत बल आत्म वास्तविक आत्म आत्मस्वरूप विषयक दृढ़ निश्चय निश्चय में दृढ़ता यही वीर्य है आत्मविद्याकृत। तो वीर्यम वीर मुक्तत्वे मुक्त आगे कहते हैं कथ्य तभाक शरीरादि असंसर्गि न भूव अहम् इति नि अहम विद्या इत्यर्थः तो मैं ये जो तत इसको पहले देखिए कि अहम् इति निवस्टंब अवस्टंब श का ओ सात नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार कहते हैं निगाढ़ प्रत्यय निगाढ़ प्रत्यय कहते हैं दृढ़ निश्चय को ये दृढ़ निश्चय संशय विपर्य रहित तो दृढ़ निश्चय कि मैं नित्य मुक्त हूं ये है आत्मकृत वीर्य का स्वरूप मैं नित्य मुक्त ही हूं क्यों तो इसके लिए युक्ति बताई जा रही है वास्तविक यही है कि स्वाभाविकम एवं मुक्तत्व वास्तव आत्मा का आगंतुक मुक्तत्व वास्तविक नहीं माना जाएगा वास्तविक मुक्तत्व यानी मुक्तित्व तो है स्वाभाविक आत्मस्वरूपी। आत्मा स्वभावत ही मुक्त है यदि उसका स्वभाव मुक्त नहीं होगा तो फिर वो आगंतुक मुक्ति मानी जाएगी इसलिए स्वाभाविक ही मुक्ति है तो कहा फिर बंद क्यों प्रतीत होता है स्वाभाविकत्व तो क्यों मुक्ति में कैसे है तो कहते हैं सर्व शरीरादि तो जितनी भी उपाधि है आत्मा की सर्व शरीर शब्द से लेना समष्टि वेष्टि कार्यकरण संगात और कार्यक्रम संगात में तीनों शरीर कारण उपाधि सूक्ष्म कार्य शरीर उपाधि और स्थूल कार्य शरीर रूप उपाधि इन सब के साथ हो, आत्मा का कोई संसर्ग ही नहीं है असंगो ही अहम पुरुष श्रुति उसे असंग बता रही है तो सर्व शरीरादि असंसर्गित है ना असंगत्वाद वो किसी उपाधि के साथ उसका संपर्क है ही नहीं इसलिए मुक्त है वो स्वभाव होता। क्यों संपर्क नहीं है क्यों मुक्त है असंग क्यों है तो कहते हैं इसलिए कि न भूवत निरवयत्वात तो जैसे आकाश सब जगह रहता है लेकिन किसी से भी उसका संपर्क नहीं है ऐसे ही आत्मा भी व्यापक होने से सर्वत्र होने पर भी वह निरवय है निरवय होने के कारण असंग है और असंग होने के कारण वो स्वाभाविक मुक्तत्व है उसका मुक्ति स्वभाव सिद्ध है <coughs> ततश्च तत्य का अर्थ है स्वभाव सिद्ध मुक्ति होने से नित्य मुक्त एवं अहम अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा का वास्तविक स्वरूप है नित्य मुक्त था इसलिए उसे कहा जाता है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप वो नित्य शुद्ध है उसमें अशुद्धि आगंतुक है उपाधि के निमित्त से जैसे जल में शैत्य स्वाभाविक है औष्ण्य आगंतुक है ऐसे आत्मा में अशुद्धि बंधन ये और जड़ता ये आगंतुक है औपाधिक है और आत्मा की मुक्तता शुद्धता और चिद्रूपता स्वभाव सिद्ध है इसलिए उसे कहते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है तो इसलिए ये कह रहे हैं कि नित्य मुक्त एवं अहम अपने निरूपाधिक स्वरूप विषय को अवस्टम्भ दृढ़ निश्चय कभी भी विचलित न होने वाला प्रत्यय वो है विद्याकृत बल सामर्थ्य यह आत्मना विंद मतलब ज्ञात आत्मा से ही यह निश्चय होता है मैं नित्य मुक्त हूं ये ज्ञात आत्मा होने पर दृढ़ अवस्टम्भ होता है निश्चय होता है। इसलिए इसे कहा जाता है मृत्यु का अभिभावक बल ये कर्मादिधना से प्राप्त नहीं होता ये कहा आत्मना विंदते वीरियम आगे भाष्य में है यत एवं आत्मविद्यात वीर आत्मन एव विन्दते अतो विद्य आत्म विषयया विंदते अमृतम तो कहते हैं जिस कारण से वीर्य को माना जाता है आत्मा से ही प्राप्त वीर्य आत्मा से ही ज्ञात वीर्य ज्ञात आत्मा से प्राप्त वीर्य ये माना जाता है अतः यानी इसी कारण से विद्या यानी शुरू वाला जो द्वितीय पाद है अमृतत्व ही विन्दते यह प्रथम पादार्थ के सम्यकता में हेतु है ना समस्त चित्तवृत्तियों का अवभाषक निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूँ ये सम्यक ज्ञान है इसमें हेतु बताता है अमृतत्व ही विंदती ये वाक्य वो हेतु बताना उचित ही है ये कह रहे हैं पहले कहा था ना कि वो विद्या फिर निरर्थक होगी यदि स्वाभाविक अमृतत्व होगा तो तो विद्या निरर्थक होगी तो विद्या क्या करती है विद्या मर्तत्व की अभिभावक आ, शक्ति देती है सामर्थ्य देती है तो विद्या देती है का अर्थ ज्ञात आत्मा देता है जब तक आत्म आत्मा ज्ञात नहीं होता तब तक मर्तत्व अभिभूत नहीं होता वर्तमान में भी आत्मा तो मुक्त ही है लेकिन अविद्या अवस्था में आत्मा वो नित्य मुक्त आत्मा ज्ञात न होने से मर्त्यत्व का प्राबल्य है मृत्यु से डर लगता है अपने आप को जन्मादिष्भाव विकारों से युक्त तो समझ रहा है ये नित्य मुक्त आत्मा के अज्ञात होने से तो अज्ञात आत्मा से मर्त्यत्व का अभिभावक बल नहीं मिलता और वही आत्मा वास्तविक स्वरूप नित्य मुक्त जब ज्ञात होता है तो इस मर्त्यत्व का अभिभावक बल प्राप्त होता है वो है आत्मविद्याकृत बल आत्मा से ही प्राप्त ज्ञात आत्मा से प्राप्त तो ये कहा कि एवं आत्मविद्यात वीरियम आत्मना एवं विन्दते, जिस कारण से अतः इसी कारण से विद्या आत्मविषया विन्दते अमृतम तो आत्मविषयक विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है ये जो द्वितीय पाद के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की सम्यकता में हेतु बताया गया वो उचित ही है ऐसा ऊपर से जोड़ देना अब आत्मविद्यात बल ही मर्तित्व का अभिभावक बन करके आत्म प्राप्ति में हेतु बन जाता है इसका ज्ञापक एक मंत्रांतर भी बताया जा रहा है दूसरा मंत्र बताया जा रहा है। मुंडक का नायम आत्मा बल न लभ्य इति आथर्वणे तो अयम आत्मा बल न लभ्य इसमें बल है आत्मविद्यात बल ज्ञात आत्मा से प्राप्त बल उसे से आत्मलाभ होता है यानी अमृतत्व की प्राप्ति होती है <coughs> अन्य से नहीं वो मृत्यु का अभिभावक बन जाता है आविद्यक मृत्यु का अभिभव हो जा तो स्वभाव सिद्ध अमृतत्व अभिव्यक्त हो जा स्वभाव सिद्ध अमृतत्व की अभिव्यक्ति आविद्यक मृत्यव के अभिभाव के बिना संभव नहीं है इसलिए उस आविद्यक मर्त का अभिभावक बल आवश्यक है वो मिलता है आत्मविद्या से यानी ज्ञातात्मा से ये कहा गया अतः समर्थो हेतु अमृतत्व ही विन्दते। इसलिए ये जो हेतु बताया गया है अमृतत्व ही विंदते द्वितीय पाद के द्वारा यह उचित ही है समर्थ हेतु है ब्रह्म ज्ञान में सम्यक्त साधक उचित हेतु है अतः समर्थो हेतु अमृतत्व ही इति इस प्रकार ये जो चौथा मंत्र हैं इसका व्याख्यान रूप भाष्य पूरा होता है अब पंचम मंत्र आ रहा है पंचम मंत्र पूरा तो होगा नहीं पांच में ही बाकी हैं इसको कल कर लेते हैं